करु वंदना में तेरी जग बनाने वाले अभी हम बहुत सुंदर अमृत में भजन सुन रहे थे श्री मदन गोपाल जी से जो हमारी अंतरात्मा है इस मंच का म्यूजिक के जो भी कार्यक्रम है वो उन्हीं के द्वारा ही संचालित होंगे उन्हीं के आदेश से होंगे ऐसा हम सब ने तय किया है और हमारा खोया हुआ अतीत भी मदनी है बहुत दिनों बाद मिले और एक पूजा जैसी बेटी कहते हैं कि कलाकार अपने हाथों से निखार देता है मदनलाल जैसे पिता और पूजा जैसी बेटी मुझे पता है हमारी स्नेह लौट रही है वही आवाज है वही प्यार है वही समर्पण है बहुत सुंदर भाव है और इस प्रकार हमारी ये प्रवचन गंगा और ज्यादा समृद्ध हो गई मदन और पूजा की वाणी से और ये निरंतर बढ़ती रहेगी आप लोग भी समय से पधारें इसका अमृत आनंद होता रहे जैसा कि हम लोगों ने तय किया है कि प्रवचन से पहले और प्रवचन के बाद में भजन गंगा और बीच में वेद गंगा और इस प्रकार इन गंगाओं का हम संगम और प्रयाग करें निरंतर करते रहेंगे वेद में प्रवेश करें गोविंद हरि हरि नारा कहते हैं तम मिटाने वाला वेद ही है जो हमारी जिंदगी के अंधेरों को मिटाकर हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ देता है जो हमें जीने के भाव देता है कारण देता है और अपनी जड़ों से और बस फिर भविष्य की चिंता में डिग्रियां बटोरते रहे तनाव जीते रहे फिर कुछ नौकरी मन की, कुछ न मन के बस ऐसे ही अटपट जिंदगी चलती रहे और एक दिन इस धर इस जीवन से भी हम कुछ कर जाएं, हम क्यों आए हम क्यों चले गए वो कौन सी सत्ता और शक्ति है जो हमें बना रही है और वो क्यों हमें उत्पन्न कर रहा है क्या कारण है इसी को खोजने की धारा का नाम वेद है जो अध्यात्म दर्शन के ग्रंथ है जहां मैं खोजता हूं मुझको क्योंकि दुनिया जानी भी तो क्या जानी यदि स्वयं को न जान पाया तो क्या गया क्या आया कैसी जिंदगी मौत कैसी और हमने वेद के इन ऋषियों में निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं। वेद मुझसे सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं, मेरा परिचय दे रहे हैं मुझको क्या सत्य ज्ञान और अंधता से बाहर आओ ये जीवन अति बहुमूल्य है अमृत है ये इसको सिर्फ पेट भर मत जियो और मिटा के चले जाओ ये सारहे आपके कंधे से ऊपर है भगवान ने, ने यही रखा है लेकिन अज्ञानी जन इसी पेट सर को पेट के भीतर सरका लेते हैं तो अपने पेट को पालने के लिए दुनिया के सारे पाप कर डालते हैं ये सर कंधे से ऊपर रहे ये पेट में सरक ना जाए और कहीं पेट से भी आगे सरक जाता है तो विषांतता भर ही जीवन रह जाता है हम अपने को पढ़े जाने पहचाने की हम कौन है और वो परमेश्वर वो सत्ता वो जो दुनिया को बनाने वाला है वो हम सबको क्यों बना रहा कैसे बना रहा तो उसे वेद में हमने पढ़ा कि आज भी उत्पत्ति का क्षण केवल परमेश्वर के हाथ में है वही बूढ़े तन की मट्टी को चिता की राह को पुनः अन्न में लाता है पेड़ भी नहीं जानते वो कैसे बनाता है और वो पेड़ ऐसे ही नहीं जानते हैं जैसे कि मम्मी और पापा नहीं जानते कि वही अन्न उनके शरीर में रक्त में कैसे लौटता है और कैसे एक शिशु का रूप धारण कर लेता है जैसे तुम नहीं जानते वैसे ये पेड़ पौधे भी नहीं जानते और उस शिशु को भोजन से भी वरद वही करता है दूध भी वो मां के शरीर में वही उपजाता है मां को बनाना नहीं आता है तो वो कौन है क्यों कर रहा और मैं उसी की जड़ों से जुड़ा हूं और अपने जड़ों को नहीं पहचान पा रहा हमने इस पर गंभीर चर्चाएं की हैं और लीला कथाओं के द्वारा भी अपने को जानने के बहुत बहुत प्रयास किए हैं आए एक बार फिर प्रवेश करें आज की रिचा में से पहले पूर्व की ऋचा ले लेते हैं कहा योगे योगे तब स्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्रम ऊत कहो कहेगा इंद्रम ऊत योगे योगे मुझ में मिलकर क्षण क्षण घुलकर वो मेरा अंतर आत्मा घटघट वासी कृष्ण वे श्री राम योगे योगी क्षण क्षण जुड़ता रहा मेरा उद्धार करता रहा मुझे उठाता रहा तब इस तरह अपने जैसे रूप देता रहा कहा प्रभु का रूप कैसा है कहा कलाकार को उसकी कृति के द्वारा जानते हैं हर रूप उसी का है वही तो है इस रूप में भी उस रूप में भी ने थी, ने थी, ना थी, ना थी। हर रूप तो उसी का है तब इस तरह और इतने प्यार से वो बनाता है इतने प्यार से वो पालता है फिर भी हम ईर्षा द्वेष घृणा लोह मोह और आतंक जिया करते कैसे अभागे हैं कि गोद उसकी है और हम चिंता देवी की गोद को गोद मानते हैं इसीलिए कहा कि जिसने अपनी जड़ों को नहीं जाना उसके मनुष्य योनी में आना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो सिर्फ पीड़ाएं जीता है तनाव खाता है और यही सबको दिया करता है तो कहा योगी योगी तब इस तरह क्षण क्षण जुड़ते घुलते मिलते तुम्हारे रूप को पाते गए हम वाजे वाजे हवा महे सामग्रिया बन बन करके अनाधिक भोजन जो भी यज्ञ में गिरता रहा वो पा करके वो मेरे रूप में ते, तेरा ही तो रूप पाता तेरा ही तो सदृश बनता निरंतर प्रकट होता चला गया सखाए इंद्रम उत हे सखा हे खटखट हे कृष्ण हे आत्मा वो तेरी ही जीवतियों में निरंतर जगमग होता गया वो जीवंत होता गया है ना तो फिर कहा कि कर्म कृतत्व अच्छा ये हम्म फिर हम आज की ये ऋचा लेते हैं आज की रिचा ले ले तो कहा आघा उसके बाद क्या कह रहे आ घा गमद गमद्यादि गमत यदि है न संधि अ आघा घा गमद्या यदि श्रवत सहस्त्रीणी अभिरूति भी वाजी भी वाजे वाजे भी नो रूति भी नो हवम कहा आ घा दे मेरे को गोविंद है आपने गलत देखिए ना बेटी कौन सा रही है हाँ नो हवम ठीक है बेटे आ गमत यदि जन्म भी पाया रूप लिया लेकिन इस जीवन का अंत क्या है ये आकर कहां रुकता है घा माने मृत्यु घात इसी से बना है आ गमत वो मृत्यु में ही तो लौट जाता है हम बैठे हैं सोचते हैं परमानेंट मकान बना लें बहुत सारी व्यवस्थाएं कर लें हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की गाड़ी मौत को मंजिल बनाकर बढ़ रही है आगे स्टेशन के आते ही सामान तो सब रहेंगे हम ही ना होंगे तो कहा आघा गमत यदि आकर मृत्यु में ही जाना है यदि इसीलिए जन्म है श्रवस ऋणी सहस्त्र सहस्त्र उत्पत्तियों के द्वारा क्षण क्षण पगे क्षण क्षण जुड़ी योगी योगी तब स्तर हम पूर्व की ऋचा को साथ रखो ना जुड़ते रहे पलते रहे वाजे वाजे हवा में सामिग्री और सांकल्य बनकर यही तन मेरा सहय होता रहा और मैं रूप पाता रहा नया जन्म लेता रहा उसने अमर आत्मा ने सचराचर के जो सखा है मित्र है जो घट घट है जो सब में उन्हीं की जीवतियों से रूप पाए और वो रूप आघा गमत यदि मृत्यु में ही जाना इसकी अंतिम यात्रा है यदि श्रवत सहस्त्रिणी अभी अभी ही ऊती भी अभिमानी सम्मुख होना व्याप्त होना ती ही उन ज्योतियों में फिर भस्मी से फिर लौटना है उसे आवागमन में ही तो बीच में ये पित्र क्यों ये चिता की आग क्यों जिस अग्नि से मैं प्रकट हूं जिस यज्ञ की ज्वाला से नव दुर्गाओं से नव माताओं से हमने रूप पाया है अग्नि तो वो भी है फिर उस अग्नि में ही मेरा तप के द्वारा गमन क्यों ना हो बहुत गहराई से ऋषि हमें ये ऋचा दे करके हमें विवश कर रहा है कि हम कुरीदें अपने भीतर हम पूछे अपने आप से कि हम चिता से तो आए नहीं थे चिता में गए क्यों जिन ब्रह्म अग्नियों ने प्रज्वलित यज्ञों के द्वारा पेड़ों के गर्भ में इस को भस्मी से अन्न में लौटाया जिन ज्योतियों ने इस शरीर रूपी नवदुर्गाओं में नव अग्नियों ने ब्रह्म ज्वालाओं ने यज्ञ करके उस अन्न से मुझे शिशु का रूप प्रदान किया मेरा गमन भी हो तो उन ज्योतियों में ही क्यों ना हो मुझे अलग से यान पर चिता की लकड़ियों पर क्यों जाना पड़े क्योंकि फिर मेरा उद्गम इन्हीं से होना है चिता से तो नहीं एक सवाल है जो वेद में ऋषि अथवा हम सब उस गुरुकुल में बैठे छात्र अपने से पूछ रहे हैं। कि हम लखनऊ से चले थे और दिल्ली गए थे तो हमें लौट के लखनऊ ही तो हमारा घर है वहीं तो आना है ये तो है नहीं कि हम लखनऊ जाने के लिए हम बंबई चले जाएं तो जो मेरा उद्गम है जो मेरी जड़ें हैं वो तो यज्ञ है वो यज्ञ है जो स्वयज्ञ है मैं केवल नैमित्तिक यज्ञ की बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर तुम करते हो हम पूछें अपने आप से मनुष्य की योनि है क्या जानना न चाहूंगा कि मैं बना कैसे मुझे लाया कैसे गया अंधों की तरह अभी तक तो यही जानता हूं यही मम्मी पापा यही घर द्वार नहीं वो सूक्ष्म सत्य क्या है मैं आया कैसे मैं जानना नहीं चाहूंगा और वेद मुझको मेरा परिचय देता कि यह जगत तो एक निमित्त नाटक है उत्पत्ति नहीं कर सकता है इसे अधिकारी नहीं है उत्पन्न तो यज्ञ करता है ब्रह्म ज्वालाएं है करती हैं नाट्यशाला में उन ब्रह्म दुर्गाओं का स्वरूप मेरी मां है और आत्मा का स्वरूप मेरा पिता है तो ये मंच के पात्र हैं अभिनय कर रहे हैं पिता और माता का मां तो ब्रह्म अग्निया है जो निरंतर मुझे बना रही और आज भी मुझे पालती हैं भोजन लेता हूं उसी को रक्त के कणों और ज्योतियों में यज्ञों के द्वारा लौटाती हैं श्रवत सहस्त्रीणी अभिर ऊती अभी ही ऊती भी कभी संधि विछेद हो जाएगा ऊती अभी ही स्वर्ग पीछे तो यहां बहुत स्पष्ट कया कर रहा उम्र तमाम बीत गई और मनुष्य होकर भी हम केवल थोथेपन को ही सत्य मानते रहे और माना कि हम बड़े ट्रूथफुल ही जी रहे जबकि ट्रूथ हमारे पास था ही नहीं वेद न खोले आंख तो हम कभी अपने को जान भी तो ना पाए अब इसे वेस्ट की फिलोसफी में जब विद्वानों ने डाला तो वेद की ऋचाओं का फलूदे बना डाले कोई मतलब ही नहीं रहा उसका एक एक शब्द आपके सामने आमाने आना है घा माने मृत्यु घात शब्द मृत्यु से बना घात कर दिया घत माने भी होता है मारना। तो आघा गमत यदि मौत में ही गमन है यदि हमारा यदि हम अजर अमर नहीं हैं और मरना है हमको यकीनन और कौन है हम में जो नहीं जानता इस बात को स्वामी जी पैदा हुए हैं तो मरना तो पड़ेगा ही स्वामी जी आवागमन है ना आप ही लोग कहते हो और फिर भूल क्यों जाते हो इतने करीब थे अपने और धृतराष्ट्र की तरह आत्मा गोविंद ना देख पाए तो सत्य नहीं दिखा देखो ये वेद गंगा कह रहा आघ आग आकर मरना मृत्यु में ही गमन होना है यदि मेरा जाना है आना और फिर मृत्यु में ही जाना है श्रवत सहेस्त्री अभी ही ऊती अभी ही अभी मने व्याप्त होना डूब जाना मिल जाना तो अगर जाना मृत्यु में ही है तो फिर मेरा जो उद्गम है वही मेरा गमन क्यों ना हो क्योंकि फिर उद्गम वही होना है जा। तो ये बीच में पितृयान क्यों और इसी को हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी बड़ा भगवान कहते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वती मते एक या अन्य आवर्तते पुन कि शुक्ल और कृष्ण इस जगत की दो गतियां हैं अर्जुन से कह रहे हैं भगवान एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पित्रयान है और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है और जिसमें पीछे आने वाली गति नहीं है तो ये दो मार्ग क्या है जब आप पैदा होते हैं हम 12 दिन का सूतक बारह मनवाते हैं और जब घरी में आप मर जाते हैं तो कहते हैं इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ करके अब इनकी क्या मना? 12 में एक जोड़ो 13 ही मनवा दो एक जन्म की शूद्रता ये और ओढ़ चला न पाया ज्योति की न मिटता पाया मन के अंधेरे आसक्तियों के वशीभूत लिपटा रहा भौतिकताओं से ही न खोज पाया ये अपने जड़ें न पहचान पाया ये स्वयं को ये तो पशुवत जी रहा था तो सी पित्र यान से तेरा करो और बेटे से कहते हैं कि तेरी आसक्ति में गया है भटक गया था तो तू उधार कर तो वो उन पेड़ों को जिनके फल से ये बना है उसकी चिता बनाता है इसलिए उसका नाम पित्र यान है क्योंकि जिन पेड़ों के फलों से ये शरीर बना है वो वनस्पतियां जो इस शरीर की पित्र हैं वही यान बनेंगी देव अर्थात आत्मा ये ब्रह्म अग्नियों का यान तो तू गमा बैठा तुमने खाली उससे ईश्वर से पाना चाहा तुमने ईश्वर से ये ज्योति ये आग कभी नहीं चाही कि यह रोशन आग जो नित्य ज्वाला है मुझे नित्य अवस्था दे और फिर कभी कोई अंधेरा ना हो कोई आवागमन ना हो तो जो तेरह करता है उसकी देह में दसवा पर्यंत मृत दे वास करती है प्रीत बन के प्रेत का वास होता है दसवें के ब्रह्म भोज के बाद देखते हैं उसकी भस्मी को फूल आदि जो एकत्र करते हैं कि कौन सा चित्र बना तो वो किस योनी में गया और फिर वो योनी योनी भटकेगा मुकद्दर से कुछ पुण्य बाकी होगा तो फिर मानव तन पाएगा लेकिन यदि अपने को नहीं पढ़ पाया तो और भी गहरे भटक जाएगा इसलिए कहते हैं सत्संग जरूर करो लेकिन उसका असर तब तक नहीं होगा जब तक वेद के द्वारा तुम्हारे भीतर की आंख नहीं खुलेगी तुम सब अभी गा रहे थे भजन में और अब तो गूंजते हैं भजन मदन के ह कि गुरु ही नैया पार लगाते हैं भवसागर में लेकिन तुम्हें किसी ने माना कि भवसागर में नाव है तुम्हारी एक सवाल है मेरा जब तक आंख ना खोले तुम्हें भवसागर ना भवसागर दिखे और ना ही नाव दिखे खाली गाते रहो बोलो सच है ना और वही अंधों के अंधे खेल करो भाई मेरा दुर्योधन मेरा दुशासन बने रहो गांधारी और धृतराष्ट्र गाते रहो मेरा मेरा और जो गति कौरवों की सो गति हमारी है क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं इस ऋचा ने कुरीदा है तो भगवान कहते हैं एक शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है शुक्लमार जिसका देवयान है देव माने आत्मा यान है जिसकी चर्चा यहां रिचाओं में हम कर रहे हैं कि जाना मुझे है यदि तो पित्र यान क्यों देवयान क्यों नहीं ये आज की रिचा है और क्या हम जानना चाहते हैं इस पर उसके लिए तुम्हें हमें अभी से परम सुखी बनना पड़ेगा दुखी दास नहीं रहेंगे तभी यह मार्ग मिलेगा और परम सुख का एक ही मार्ग है सत्य को स्वीकारो हम निमित हैं तो रामलीला के पात्र जब अभिनय करते हैं जब राम को बन जाना होता है तो अभिनय करता दशरथ बना पात्र कैसे गिर गिर पड़ता है बेहोशी आती है उसको क्या डॉक्टर बुलाना पड़ता है वहां पर बोलो कि भैया इसको हाँ इसका तो हार्ट गया लगता है ऐसा होता है क्या वो गिरता है रोता है ढाले मार करके बेहोश हो जाता है मंच पर वो पात्र और सोचता है मेरे को फर्स्ट प्राइज मिले बोलो होता है नहीं होता है और पगले जब जीवन एक नाट्यशाला है तो पीड़ाओं को भी सुखपूर्वक जो जी रहा है वही सत्य को जानता पीड़ाओं को भी जो विचलित नहीं होता है और सुखपूर्वक जीता है वेद वही जानता है सिर्फ वही जानता है और जो पीड़ा और दुखों से विचलित हो जाते हैं वो धृतराष्ट्र और गांधारी की गति जाते हैं और जो परम सुखी नहीं उसे ही ये राह मिलेगी नहीं एक बहुत बड़ा सेठ था बेचारा जा रहा था और जमादारों ने बहुत सारा वो सीवर साफ किए थे तो मैला कचरा इकट्ठा सड़क के किनारे पड़ा था तो सेठ जी जा रहे थे तो भच से उसमें जा गिरे फिसल करके अब सब मैला उनके बदन पे पड़ गया शक्ल भी बिगड़ गई बेचारे फिर वापिस चलती कि नहा धो करके नहा धोकर करके, फिर साफ कपड़े पहन के तभी गद्दी पे जाएंगे तो जब वो लौट के जा रहे थे तो एक आदमी ने देखा तो उसने उन्हें भेखमंगा समझ लिया सेठ जी को और फट से एक दस का नोट आगे बढ़ा कहने लगा ले भैया साबुन खरीद के नहा ले कितना गंदा भद्दा लग रहा है तो क्या वो सेठ जी ले, ले लेंगे दस का नोट बोलो क्या कहेंगे अरे भाई तू रुपए अपने पास रख मैं गिर गया था नहा के जा रहा हूं मैं फलाना हूं यही तो कहेगा तो अगर तुम्हें कोई चिंता ईर्षा द्वेष दे रहा है तो इतने भिखमंगे क्यों कि हाथ बढ़ा के ले लेते हो बताओ मुझे ये बहाने बंद कर दो किसके कारण तनाव आया उसके कारण चिंता आई तुम झूठ बोलते हो ये मकारी भरी बातें तुमने लिए क्यों सवाल मेरा है तो कहा जो सत्य जयी है वो विचलित नहीं होते हैं चाहे कोई कितने पातक करे ईश्वर के रूप को भी मैला करने का प्रयास करें वो विचलित नहीं होते हैं क्यों क्योंकि क्यों वो लेते जो नहीं है जब लिया ही नहीं तो विचलित का होंगे वो उन्हीं के पास रहता है और फिर उन्हें ही प्रायश्चित करने होते हैं इसलिए जो वेद जयी हैं, जो सत्य को जानने वाले हैं वो बाह्य जगत में कभी विचलित ना होते हुए अपनी ब्रह्म ज्वालाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं क्योंकि वो तो सदा मां की गोद में रहते हैं अच्छा मां की गोद में रहते शिशु को कितनी चिंता और आतंक हो सकता है और जब आज भी वही सांस दे रही ब्रह्म अग्निया मुझे यज्ञ की ज्वालाएं वे आज भी मेरे जूठन को शबरी का राम बन के आत्मा लेता और ये माताएं उसे रक्त तो और ज्योति में ढालती तो मैं तो आज भी मां की गोद में बैठा हूं मुझे भय कैसा मुझे पीड़ा कैसी मुझे चिंता क्यों है जिस दिन में मांझने लगूंगा धुल जाऊंगा और वही है आज की ऋचा में दूसरे मार्ग की बात कर रहे हैं शुक्ल मार्ग है देवयान जिसका जिसकी हम बराबर वेद में चर्चा करते चले आ रहे आश्चर्य है कि ये भूमंडल से थॉट उठी गया वोलामी के अंतरालों में सिली भाषिकार जहां तक पहुंच ही नहीं पाए आ घा गमत यदि श्रवा सहस्त्रीणी अभीर ऊती भी ही क्या आकर मरना है यदि मुझे मृत्यु में ही जाना ये नियति है हमारी तो चलो क्षण क्षण उसमें यज्ञ होकर तपते चलें पुण्यों को बढ़ाते चलें और ज्योतियों को अंतिम रूप से स्वीकार करते हुए आओ अपनी जड़ों से ब्रह्म ज्वालाओं से जुड़े रहें खाली नवदुर्गाओं के भजन गा लेने से नवरात्र बना लेने से उद्धार किसी का होता नहीं है आओ प्रत्येक क्षण इनमें चुट जाए और आज के ऋषा में भी कहा कि कर्म ओ ब्रह्मसूत्र खोल लें कर्म कर्तृत्व उपदेशा जो भी कर्तव्य है तुम्हारे सभी धर्म ग्रंथों में इसी प्रकार उपदेशित हुए हैं क्या कि आत्मा के निमित्त होकर जीना ही कर्म है और आत्मा से हटकर किया गया सारे कर्म महापाप है अब आप कह सकते हो स्वामी जी घर गृहस्थी में तो झूठ बोलना ही पड़ता है थोड़ा कपट दुराचार तो करना ही पड़ता है तो ये ब्रह्म सूत्र कह रहा है जो अपने को ये छूट दे रहा है वो अपने सर्वनाश के पन्ने खुद लिख रहा है कहा कर्म करतृत्व देश कि कोई कर्म कोई क्रिया आत्मनिमित भाव से हटकर ना तो कोई कर्म है और जब वो कर्म ही नहीं तो वो पूजा कैसे हो सकती तुम कहो कि तुमने मैं और मेरों के लिए झूठ बोला तो कहा ये तो महापाप किया तुमने यह कहना कि स्वामी जी ड्यूटीज देनी होती हैं, ये कपटी लोग कहते हैं मेरा सारा कर्म और कृतित्व जो भी है वो रामलीला के मंच का की पात्रता भर ही तो है यदि मेरा है तो भी पात्रता है पराया है तो भी पात्रता है ड्रामे का केवल एक किरदार ही तो हो तो ये तुमने कैसे कह दिया कि मैंने घर गर गृहस्थी के लिए पेट भरने के लिए झूठ बोले पाप किए अपनों के लिए परायों के साथ विश्वासघात किया ये कैसे कहा तुमने और उसी वक्त अगले मुंह से तुम यह भी कहते हो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर गाछ तूने हिलाए क्यों बताओ मुझे मत कहो कि तुम्हारा उद्धार होगा नहीं होगा यदि उद्धार चाहते हो तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपने को बदलना होगा सत्य को स्वीकारना होगा इसलिए अच्छी तरह से तुम्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा सस्ते सौदे उम्र को महंगे पड़ जाएंगे और योनी दर्जनी तुम्हें भटकाते चले जाएंगे पीड़ाएं ही पीड़ाएं देंगे मत भूलो इस बात को मैं कल ही बच्चों से बात कर रहा था मैंने कहा इतनी पढ़ाई करो कि तुम टाप पे आओ तो कहने लगे इससे क्या होगा मैंने इसे तुम्हारा हर काम को डूब के करने का स्वभाव बनेगा झूठ और मक्कारी कौन करता है जो कोई भी काम डूब के नहीं कर पाता है जो एक सड़ी हुई सतही जिंदगी जीता है आज यदि पढ़ाई को हम तपस्या मान करके बच्चा करेगा तो कल ड्यूटी को भी तो तपस्या मान के करेगा उसका स्वभाव होगा और संबंधों को भी तपस्या मान कर दिएगा ये उसका स्वभाव होगा क्योंकि जीव जो भी करता है स्वभावता ही करता है और इस स्वभाव को बदलना कोई हंसी मजाक नहीं होता है इसीलिए हम भगवान राम की लीला कथा देते हैं कथाओं में जीवन के अमृत बढ़ाते हैं आपको कि मूर्ति पूजा क्या है आपको मालूम है कि एक हजार हाथियों से, के से भी अधिक बल रखने वाला एक बड़ा ही जिद्दी अड़ियल पशु आपके भीतर रहता है जो हजार हाथियों जितनी ताकत रखता है और उसका नाम है मन मन है कहते हैं हम उसे और जो कुछ काम करता है हर काम के आगे चौधरी मेरे हर स्वभाव का यही मन ही होता है ये सज जाए तो यात्रा सुलभ हो जाए नहीं तो यह बिगड़ैल ही हमारी उम्र का सर्वनाश कर जाता है इसी को राम की कथा में मैंने दो रूपों में दिखाया है दशरथ दस जिसने दसों इंद्रियों का अपने में नियंत्रण किया तो उसका मन क्या बना दशरथ और यदि दस इंद्रियों को दस मुंह ये इसने बना लिया तो मन दस मुंह वाला क्या बन जाएगा रावण बन जाएगा वही तो रामायण की कथा में मैं खाली इतिहास ही नहीं सुना रहा बल्कि हर बच्चे की तो संपूर्ण पात्रता को उसके जीवन में उतार के दिखा रहा हूं जीवन एक पूजा है एक तप है एक यज्ञ है एक अमृत है हमें इसे पूरी ईमानदारी से लेना है और इसे अमृत बना के जीना है आसक्तियां पीड़ा देती हैं भक्ति अमृत रस देती है तो जीवन को ही भक्ति में डालना है मैंने कहा कि यह बड़ा बलवान हाथी है मन जो है इसे पहले खूटे पे बांधना होगा देखो क्या करना होगा खूंटे पे बांधना होगा और बड़ी तगड़ी मोटी जंजीरों से बांधना होगा अब खूंटा अगर हाथी के मन का नहीं तो क्या यह आसानी से बन जाएगा तो भगवान की सुंदर मनोरम मूर्ति चाहिए खूंटा बनेगी यही मूर्ति पूजा है और सर्वांग हमारे जैसा रूप हो तो सहजता से मन बंध जाएगा बोलो क्यों मूर्ति पूजा करते हैं वो कहने लगा हम तो प्रकाश पूछते हैं हमने कहा शायद प्रकाश भरी होगा शरीर तो होगा नहीं उसके पास वरना उम्र तमाम हम सब मूर्ति पूजा करते हैं आपने घर पहुंचते ही आपको ख्याल आया कि पत्नी को ये काम बता गए थे पता नहीं किया या नहीं आपने कहा सुनती हो कहा आपने और पत्नी की जगह माताजी आ गई तो आप बिगड़ गए आपको किसने बुलाया था वो कहां है उसे फुर्सत नहीं है हमारी सुनने की क्यों मूर्ति से मूर्ति टैली नहीं हुई और आप बिगड़ गए और जब वो सामने आई तो कोई भी विचार बिना मूर्ति के मस्तिष्क में चलता ही नहीं है ये ये मस्तिष्क का स्वाभाविक चलन है तो फिर मूर्ति पूजा द्रोही तुम कैसे हो सकते हो कि कोई कहता मैं विपछना कर लू कोई कहता मैं फलाना कर लू कैसे करूंगी अपनी सहज स्वाभाविकता खोकर ही तो करोगे तो मेंटली एबनॉर्मल ही तो हो गए तो उस हालत में लखनऊ में तो एक ही मंजिल है भक्ति की नूर मंजिल तो आप अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था को और स्वभाव को बनाते हुए जैसे संसार जी रहे हो ईश्वर जी लो बिना कोई विक्षिप्तता लाए हुए ये मूर्ति पूजा है और ये मनोविज्ञान का सर्वोच्च शिखर है मन को राम जी भाग गए तो हाथी खू जो है उस खूटे पे आके बद गया अब मैंने भजन की भक्ति की सदविचारों की हा सदग्रंथों की सद्गुरुओं की जो शिक्षा है उसकी मोटी मोटी रस्सियां बना के उसे बांधना शुरू कर दिया मन बंधने लगा भक्ति आस्था मेरे जीवन में आई भीतर की आंख खुलने लगी इस अतिशय बलशाली मन को ऐसे ही बांधा जा सकता है इसी को सभी सदग्रंथों ने सदगुरुओं ने कहा और यह सुंदर सहेज मनोरम मार्ग है लेकिन जो अपने मन को उस मूर्ति पर बांधना ही नहीं चाहते हैं तो उनका मन फिर उन्हें बांधता है विषयों में वासनाओं में आसक्तियों में दुख में ईर्षा में द्वेष में भटकाव में और सारी जिंदगी नरक बन करके रह जाती है यही हम भगवान राम की कथा में गुरुकुल में इन्हीं ऋचाओं के साथ जो 20 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास है उन्नीस से 20 के बीच में साढ़े उन्नीस लाख वर्ष वैसे तो जिन्होंने पुल की डेटिंग करी है जो भगवान राम का बनवाया हुआ है वो साढ़े उन्नीस लाख वर्ष पुराना है उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह सब हो चुकी है कोई आज का घटनाक्रम नहीं है तो इससे भी स्पष्ट है उस अतीत की कथा को गुरुकुल में मैं छात्रों को सर्वांग उनका लीलात्मक धर्म पढ़ाने के लिए क्योंकि वो जगत लीला में केवल क्या है पात्र हैं किरदार निभा रहे हैं हूछे तो उमेट लेते हैं लेकिन क्या एक रोम बना पाते हैं मूछ का तो सिर्फ किरदार निभाते हैं लेकिन जब अपने को नहीं जानते तो अंधे अंधता में फूले फूले घूमते हैं मैंने ये किया तो तो हुआ हुआ मेरे कहने से फलाना हुआ। ये अज्ञान है वो तो वो कभी अज्ञानी वो कभी अज्ञानी ना ना ना अंधे उनके किरदार हो मैं अतीत के युगों की उन सत्य ईश्वरीय ऐतिहासिक लीलाओं को लीला अवतारों में ढाल करके बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाता हूं जहां घटगटवासी आत्मा परमात्मा का लीला अवतार है परमात्मा में से परम हटाओ तो बाकी क्या रहा आत्मा तो आत्मा ही लीला अवतार श्री राम है दस इंद्रिया दस मुंह बनी तो दशानन रावण की जिंदगी है रथ लिया तो दशरथ है मन तो अवध है तन अवध माने जिसका कोई वध न कर सके जहां सुखों की कोई सीमा ही नहीं जहां मनोवृत्तियां ही कौशल्या सुमित्रा और की गई हैं और उनसे प्रकट होते भाव हैं राम रूपी लक्ष्मे स्थिर हो गया मन लक्ष्मण भक्ति में रत भरत तो संपूर्ण विषयांतताओं का सर्वनाश करने वाले रिपुसूदन शत्रुघन ये भाव है भटकाने वाली मनोवृत्ति मंथरा है और मेरी कहानी गुरुकुल में ऋषि मुझे सुनाते मेरे जीवन का अंग प्रत्यंग मुझे पढ़ाते और मुझे मुझे एक अतिशय निर्मल राम के सदृश जीवन जीने की कल्पना को एक ओर सार्थक करते हैं तो दूसरी ओर मुझे इन्हीं वेद की ऋचाओं को पढ़ाते हुए मुझे मेरी जड़ों के साथ कस के बांध देते हैं हमारी कथा भगवान राम की चित्रकूट से आगे बढ़ती दंडकार रहने में जा रही है दंड सजा देना ही नहीं होता है दंड माने सजा होती है दंड होता है सहारा लाठी कि अब हम दंडक दंडकार रहने जा रहे हैं कि हम सचराचर की सेवा का मंत्र लेने जा रहे हैं हम सचराचर को अपने में समेटने जा रहे हैं क्योंकि राम की सौगंध है जब राम ही जीवन का क्षण है तो हर संबंध भी तो श्री राम है माता पिता पत्नी पुत्र भाई पड़ोसी प्राणी मात्र के साथ मुझे राम भाव में ही संबंध करना है तो वन भी तो के साथ भी तो मेरे राम संबंध है वनप्रस धर्म ही आरण्य है जो आगे हम कथाओं में आपको बताएंगे कि जिसने इन वनस्पतियों और पेड़ों की रक्षा नहीं की जो इनका होके नहीं चिया वो पितृण से कभी उद्धार नहीं पाता है पितृकार कोई खाली माता पिता ही नहीं ये पेड़ ये वनस्पतियां हैं जो तुम्हें हर क्षण भोजन दे रहे हैं अगर तुमने इनको यज्ञशाला नहीं माना तुम इनको अर्पित होके नहीं चाहिए हो तो तुम राम भक्त नहीं श्री राम ध्रुव हो भगवान आरण्यक वन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें विराद नामक असुर का सामना करना होता है विराद का अर्थ होता है दूसरों को चबा जाना सबको खाई ले हमारा ही सब कुछ हो जाए यहाँ पीस डालें सबको सत्य का विरोध करना है पापूर्वक जीना यह विराध है यह असुल मिलता है हम केवल सूत्रों को लेके चल रहे कथा विस्तार हमारी कथा वाचक करेंगे आज विराध मेरे जीवन का सर्वनाश बना है मैं भगवान की भक्ति भी करता हूं तो विराध बन के तू ये दे दे मेरे को हे भगवान मैंने इतनी माला फेरी है तो मेरा ये काम कर दे ला तेरे को भी चबा लो जो रावण करता है वही हम भी करते हैं ऋषि कहता है हे श्री राम मुझे अपने में समेट लो मेरा रूप भी मिट जाए मुझे आवागमन से मुक्त करो मैं तुम्हीं में व्याप्त हो जाऊं हे परमेश्वर हम कहते हैं आप नहीं ये काम ला दो राम को कौन पूछता है हरियाणा में बहुत पहले की बात है एक जगह प्रवचन में कहीं कह दिया कि यहां सब लोग पल्ला झाड़ सत्संग करते हैं सुना पल्ला झाड़ा और चले गए तो एक सेठ जो पीछे बैठा हुआ था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मेरे पास तक आ गया कहने लगे बाबा तू तो बाबलो है क्या हो गया भाई तू क्यों नाराज हो गया बोला एक बात बता सूरज देखा है तूने आसमान में मैंने हाँ देखा है सूरज बोला धूप तो सब मांगे हैं मैंने कहा ये भी ठीक है बोला सूरज के मांगे हैं घर बालणों है क्या हमें ये भी सही है बोले राम से क्या मतलब उसकी कृपा आने दे रावण भी तो यही करता है तो अपने को राक्षस कहने में शर्माते क्यों हैं फिर हम है कोई कह दे तो हमें बुरा क्यों लगता है क्योंकि जब हम वही कर रहे हैं तो हमें उनमें फिर भेद कहा विराद है जो पाप कर रहा था आम से विराध का तो काम ही है उसने देखा राम लक्ष्मण और जानकी को मन में जाते हुए तो विराध का काम क्या है जो मन भाए उसे उठा ले जाए वो जानकी जी को ही उठा के भागने लगता है जानकी जी चिल्लाती हैं, तो राम और लक्ष्मण उसे पकड़ करके गिरा लेते हैं धराशाई कर देते हैं और तब विराट कहता है कि मैं जान गया आप स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं भगवान मैं असुर नहीं था हा, हा? क्या क्या बोला मैं असुर नहीं था ये सच है हमें कोई असुर नहीं होता है क्योंकि हम प्रभु की बनाई अतिशय निर्मल कृति हैं ये तो हम अपने अज्ञान के कारण असुरत्व को लेते हैं अपने को शापित कर लेते हैं नहीं तो प्रभु जिसे बनाए उसमें महल कहां से आए बोलो बोलो तो कहा कि मैं प्रभु असुर नहीं था लेकिन मैं अपनी मनोवृत्तियों पर निर्णय न कर पाने के कारण अभिशक् होकर असुर बन गया था मैंने एक ऋषि पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी और उसी से शापित हो गया था और आज हमारी दृष्टि कुदृष्टि ही बनी रहती है हम महाविराध हो गए क्या सब में हम प्रभु की मनोरम कृति नहीं देख सकते क्या सचराचर मेरी पूजा की थाली नहीं हो सकता यदि उसमें रूप है सौंदर्य है प्यार है तो ये तो दादा की कृपा है तो क्या मैं उसके चरण नहीं चूम सकता मैं उससे पाप भाव ही क्यों लाऊं? और विराद बन जाऊं वो हर सुंदर चीज जो दिखती है वो मेरे मंदिर की एक पवित्र मूर्ति के भाव भी तो हो सकते हैं मन ही मन पूज लिया प्रणाम किया आगे बढ़ गए। उसमें पाप को स्थान कहां है उसको समेटने की विराध मनोवृत्ति क्यों है यदि ये, ये सवाल तुम रोज अपने से करने लगो तो तुम अपने पिता की अनुकृति बन जाओगे वैसे ही निर्मल हो जाओगे ये सूत्र है बेटा अगर कोई सुंदर लगता है तो श्री हरि की मनोरम कृति मानो प्रणाम करो उसमें मैले भाव क्यों लाओ जब कह रहा हूं सब में बसे हैं राम तो हर रूप को प्रणाम करने से मेरा मन हिचकता क्यों है मेरे दम्ब आहत क्यों हो जाते हैं चलो उसने बनाया है आओ सबके तलवे चून ले विराट मर जाएगा और भक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा चलो अब चौधरी नहीं बनेंगे कोई कुछ भी माने ये तो उसका भाव है हम तो सब में माने राम है सब श्री राम है क्या हम इस मनोरम भाव के साथ विरात को मार नहीं सकते तो विराट कहता है भगवान मेरी गर्दन पे पांव रखो तो मेरा उद्धार हो जाए हां इस भाव की गर्दन पे पांव रख दो कि सांस ही ना ले पाए विराट फिर न जिए मेरे जीवन में जहां देखो हर रूप में मुझे महाज्वाला का रूप दिखे स्वयं नारायण दिखे मोह जाए सब मेरे हैं और मैं सबका भक्त हूँ क्या इस भाव से जी नहीं सकते हम लोग में कोई आनंद नहीं होता मैंने भाव कोई सुख नहीं देते पवित्र भाव लाओ अभी साक्षात परमेश्वर प्रकट हो जाएगा और देखो पत्थरों पर भी फूल उगाएंगे अलौकिक हो जाएगा सब कहता है मैं तो गंधर्व था कि जो प्रभु की जरा से आभास पर उनके लिए गूंजने लगता था गंधर्व था मैं जीव गंधर्व ही है जब असुर मनोवृत्तियों का संग करता है तो विराट बन जाता है भगवान विराट का उद्धार करते हैं इसका तो अर्थ यह नहीं कि विराट मर गया क्या है जगत एक लीला है और हम अपनी पात्रता जी रहे हैं। विराट हम सब की जीवन कथा में है और हम सबको श्री राम बन के उसे मारना है यह नहीं कि उसे जिलाएंगे हम जिसने अपने मन के भाव नहीं धोए वो मनुष्य योनि में निकृष्टम पशु से भी अधम जीता है कि मैं किसी से नारायण भाव क्यों ना रखूं सी राम में सब जग जा खाली गाते हैं एक बार भाव बना के सबके साथ जी लो हर ओर से रोमांच आएगा हर से एक मधुर अनहद ध्वनि आएगी कि मुझको मेरे आराध्य की ही गंध सब में आएगी अष्टंध की सुगंध सबने कहा चेले चंदे बना हमने नहीं बनाएंगे तो बोले भूखे मरोगे तो हमने कहा यहां तृप्त ही कौन होना चाहता है यहां तृप्त होना ही कौन चाहता है अरे भूख सदा बनी रहे सदा तड़पता रहूं उसके लिए वो मेरे सामने रहे मेरी तड़प बना रहे तृप्त होना ही कौन चाहता है तो कहा तुम जाओ हम तो ऐसे जिएंगे कहा सब कहते हैं? सब कहने लगे पागल है ये हमने कहा पागल तो सारे हैं इस धरती पे कौन है तुम तुम में कौन है तुम में जो पागल नहीं है वो विषयों में पागल है वो पैसे पे पागल है वो अपने रूप पे पागल है हा? वो अपनी डिग्रियों पे पागल है सूडो नॉलेज पर ही पगलाया हुआ है तो हम तो भले पागल हैं जो गोविंद में पागल हैं तो पागलों में भी अपन सबसे बढ़िया वाले हैं मौज है ठीक है चलता है सबके साथ प्यार तो बढ़ जाता है निपत तो जाती है और क्या चाहिए विराध को मारने के बाद भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो पहले उन्हें ऋषि मिले थे जिन्होंने हड्डियों के ढांचे दिखाए कि ये विराध है जो सबको खाया जाता है और आज हर नगर विराध से भरा पड़ा है ऋषि हैं ये पेड़ ऋषि और पेड़ दो अलग नहीं होते हैं। पत्थर मारो फल देते हैं ऋषि भी और पेड़ भी ये ऋषि है और इन्हीं की हड्डियों के ढेर हम रोज बेचते हैं लकड़ी का काम जो करते हैं विराद हैं हम सब भगवान कहते हैं विराधों को से मैं धरती को मुक्त करता हूं आज हम भूल जाते हैं कि पेड़ और ये वनस्पतियों के अन्न से ही तो हम बने हैं और हम पल रहे हैं हर सांस हर क्षण आज इन पेड़ों की हम कीमत लगाते हैं मुझे बताओ तुम्हारी मां की कितनी कीमत है तो तुमने पेड़ की कीमत कैसे लगाती मां की कीमत लगाओगे तो ये वन्य संपदा तो हमारी मां है काश आज का मनुष्य इतनी सी बात समझ पाता कि हरे भरे पेड़ों को नहीं सताना है सूखे काष्ट से तुम्हें काम चलाना हो वाय हवन और यज्ञ का भी ये नियम है कि केवल पेड़ों की गिरी हुई टेनिया बटोर करके ही आप हवन कर सकते हैं हरे पेड़ काटके और उसकी लकड़ी सुखा के नहीं ये नियम है पर आज हम कहां हम सब तो विराध बन जाते हैं और नारायण कहते हैं कि जो विराध को न मारे वो मेरा न होगा उसकी भक्ति मुझ तक कभी नहीं आएगी हम रूस नहीं पेड़ लगाए जंगल उगाए अपने भी हम पूर्ण चरित्र के साथ जिया जाएगा यह हमारा संकल्प होगा हम धर्म और शास्त्र के विपरीत कभी भी कोई कलुषित काम कदापि नहीं करेंगे न मनसा न वाचा न कर्मणा। सदा पवित्र होगी राम की लो लगी रहेगी लपट जलती रहेगी और हम बेशुद उसी को देखते रहेंगे उसी में झूमते रहेंगे आए सीधे बैठ जाए पलकों को झुका दें और उनके मनोहारी रूप का अनुपम दर्शन करें और उसी अमृत में खो जाए गोविंद हरिओम <coughs> नारायण